तो मैं क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि बिना तप के बिना स्वाध्याय के बिना ईश्वर प्रणिधान के चंचल चित्त वृत्ति वाला, वाला कभी भी जो है समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता तो इसलिए तादर्थ्या उसके लिए होने के कारण इस क्रिया जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान को भी योग कर दिया समझ में आया हाँ जी अब आगे है वो हालांकि कट गया था उसके साथ मैं बोलूंगा आनंद जी को जोड़ देने के लिए कि दोनों एक साथ जोड़ दे आगे है नपस्वी नो योगी जो व्यक्ति है जिस जो तपस्या नहीं करता है जिसके जीवन में तपस्या नहीं है ऐसे अब तपस्वी व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता है योग सिद्ध नहीं हो सकता बोल रहे हैं अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा तथ्युपस्थिति विषय जाला चाशु न अंतरे नपेदम आपद्यते इति तपस उपादान बोल रहे हैं कि पर यहां पर तप की आवश्यकता क्यों हुई तप क्यों करना है उस समाधि को प्राप्त करने के लिए तप तो तप का ग्रहण यहाँ पर क्यों किया तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो बोल रहे हैं कि तप के बिना नान्तरे नप तप के बिना यहां से पहले पलित अशुद्धि ही तपा संभेदम अशुद्धि जो है किसकी अशुद्धि चित्त की अशुद्धि अशुद्धि का मतलब किसकी अशुद्धि ले नहीं है जी चित्त चित्त की आत्मा तो एकदम शुद्धि होता है ना जी हाँ जी पर चित्त अशुद्ध है तो चित्त की जो अशुद्धि है चित्त के अशुद्धि बिना तप के विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता मने बिना तप के संभेद की को प्राप्त नहीं हो सकता संभेद को प्राप्त नहीं होता संभेद बने विनाश टूटना नष्ट होना बिना तप के अशुद्धि नष्ट नहीं हो सकता कहने का कर प्राइये है तो संभेदम न आप संभेद को आपद्धे न, संभेद को प्राप्त नहीं हो सकता तो वह अशुद्धि चित अशुद्धि क्यों होता है चित्त अशुद्ध क्यों होता है चित्त की अशुद्धि क्यों होती है तो उसने बता रहे हैं उसका ये जो है बोलते देखो अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा और दूसरा बता रहे हैं कि प्रत्युपस्थित विषय जाला च ये दो विशेषण है अशुद्धि चित्त की अशुद्धि जो है तो बोल रहे हैं कि वह अशुद्धि किससे युक्त होती है तो बोल रहे हैं कि अनादि कर्म अनादि क्लेश कर्म का मतलब पुण्य और अपुण्य कुशल और अकुशल कर्म समझ गया जी और क्लेश का मतलब हुआ कि अविद्या, अविद्यास्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश जो आगे बताएंगे वो तो पांच क्लेश तो शुभ अशुभ कर्म और ये जो क्लेश है अविद्या, अविद्यास्मिता राग द्वेष, ये अनादि काल से चला आ रहा है अनादि है इसका कोई बिगनिंग लेस है तो अनादि आदि रहित अनादि कर्म अनादि क्लेश और उस कर्म सकाम और निष्काम और सकाम कर्म अर्थात शुभ और अशुभ जो कर्म है कुशल और अकुशल जो कर्म है उस कर्म का भी चित्र पर संस्कार बनता उसका भी संस्कार बनता उसकी भी बासना होती है और जो क्लेश है अविद्यामित राग जो क्लेश है वह उस क्लेश की भी वासना बनती है बनती है ना जी हाँ जी तो इसलिए अनादि का संबंध कर्म क्लेश और वासना तीनों के साथ करेंगे मने अनादि कर्म अनादि क्लेश अनादि वासना ऐसा अनादि का संबंध कर्म क्लेश वासना क्योंकि जब कर्म भी अनादि है कुशल अकुशल कर्म भी अनादि है क्लेश भी अनादि है तो उसकी वासना भी तो अनादि ही होगी ना जी।, जी तो ये अनादि तो अनादि का संबंध आप इसमें अर्थात कर्म च कर्म च क्लेश्च वासना ची कर्म क्लेश कर्म क्लेश वासना ऐसा द्वंद्व समास भी किया जा सकता है द्वंद्व समास और दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि अनादि कर्म और क्लेश माने कर्म और क्लेश के साथ अनादि को जोड़ देंगे केवल कि अर्थ वही निकलेगा अनादि कर्म और अनादि मैंने कर्म च क्लेश या क्लेशस इति कर्म क्लेश जाति में हम क्लेश एक वचन कर दिए तो कर्म च इति कर्म क्लेश और अनादि चात अनादि अमु चाउ तो अमु है अनादि दीर्घिकार अनादि आदि आदि तो अनादि अनादि अनादिविवचन तो अनादि चामु असौ अमु चामु क्लेसौ इति अनादि कर्म क्लेस हे हाँ, हो गया और क्लेश क्या जाता इसमें जाता का भय कर लेंगे अनादि कर्म क्लेशाभ्याम जाता वासना अनादि कर्म क्लेश वासना माने अनादि कर्म और अनादि क्लेश से उत्पन्न जो वासना है वो हो गया अनादि कर्म क्लेश वासना ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं और कुछ विद्वान ने ऐसा भी व्याख्या किया कि कर्म क्लेश कर्म और क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना मैंने अनादि का संबंध वासना के साथ भी कर दिया कहने का अभिप्राय कि सब वो भी वैसा भी किया जा सकता है वैसा भी किया जा सकता है समझना क्योंकि कर्म भी अनादि है कुशल कुशल कर्म क्लेश भी अनादि और वासना भी अनादि है वासना होती ही है अविद्या के कारण और अस्मिता के कारण मैंने अविद्या के, के कारण और कर्म के कारण तो कर्म तो इसलिए कर्म और क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना या अनादि कर्म अनादि क्लेश और उससे उत्पन्न जो वासना तया चित्रा तया चित्रा अशुद्धि अशुद्धि मैंने तया तृतीया तत्पुरुष समाज कर दिया कि अनादि कर्म और क्लेश से उत्पन्न वासना से चित्रित विचित्रित चित्रित माने मिश्रित मिले हुए चित्र चित्रा का मतलब यहां पर लेंगे चित्रित चित्रा रूपी जो अशुद्धि है जैसे मान लीजिए चित्रकबरी गाय को देखे ना जी आप कभी हाँ जी तो चित्रकबरी गाय में क्या होता है चित्र विचित्र जो धब्बे होते हैं कि नहीं हाँ जी अलग अलग रंग के धब्बे होते हैं कि नहीं तो हम कह सकते हैं चितकबरी गाय को एक कह सकते है ना कि ये मिश्रित धब्बे वाले गाय है ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिसमें अलग अलग रंग हो सभी रंग हो कोई भी चीज में भी एक, आ, आ, आ, आप यदि एक आप यदि कोई एक पेंटिंग करते हैं कोई चीज यदि बच्चे लोग जो है कोई एक तस्वीर बनाया कोई चीज बनाया और उसमें अलग अलग सभी प्रकार के रंगों को उसमें डाल दिया तो उसको क्या कहेंगे ये चित्रित रंग वाला ये तस्वीर है ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते जरूर तो वहां पर चित्रित का मतलब क्या हुआ मिश्रित। मिश्रित। चित्रित का क्या हुआ जी मिस तो यहां पर अनादि कर्म क्ले सुबासना चित्रा ये अशुद्धि का विशेषण है तो अनादि कर्म क्लेश वासना चित्राशु मन अनादि कर्म और क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना से मिश्रित अशुद्धि समझ गए हाँ जी चित्त की जो अशुद्धि क्यों होती है चित्त अशुद्ध कब बनता है उस कर्म और क्लेश के कारण बनता है कर्म अनादि कर्म अनादि क्लेश और उससे जब अनादि कर्म और अनादि क्लेश है चित्त में तो उससे उत्पन्न जो वासना है तो उसी से मन अशुद्ध होता है तो उससे युक्त हो गया कि नहीं अशुद्धि चित्त की अशुद्धि हाँ जी उसी से जुड़ गया ना इसलिए कि अनादि कर्म और अनादि क्लेश से उत्पन्न अनादि वासना से चित्रित मिश्रित अशुद्धि और दूसरा करा कि प्रत्युपस्थित विषय जाला विषय मन विषय संसार शब्द स्पर्श रूपंध ये विषय जाला मन समूह जाला मने समूह समू. तो ये जो है ये जो विषय जाल है विषय जाल मने विषयों का जो जाल है प्रत्युपस्थित मन प्रत्युपस्थित प्रति मने तरफ प्रति मन क्या होता है जी तरफ और जैसे ग्रामम मैं कहूंगा कि सुधीर आनंद सुधीर आनंद लॉस प्र एंजलिस नगरम प्रति गच्छती तो सुधीर आनंद जी जो है लॉस एंजलिस नगर की ओर जाता है तो प्रति मैने क्या हो गया जी ओर, ओर। तो माने और ओर, ओर मन तरफ और मने तरफ हाँ तो किसके तरफ किसकी ओर तो मनुष्य की ओर क्या करेंगे जी किसकी तरफ का क्या करेंगे मनुष्य की ओर तो सॉरी हाँ ठीक है मनुष्य मने विषयों के समूह उपस्थित होती है मैंने मनुष्य की तरफ या तरफ पर विषय जो समूह है उसके तरफ उन्मुख होने वाली उपस्थित होने वाली अशुद्धि उन्मुख मैंने विषयों की ओर उन्मुख कराने वाली ऐसा हिंदी में अर्थ करेंगे वो अर्थ करेंगे विषयों की ओर विषय जो समूह है उसकी ओर प्रति माने उसके साथ कर देंगे कि विषयों विषयों का जो समूह है उस विषयों के समूह की ओर उपस्थित कराने वाली उन्मुख कराने वाली अशुद्धि अर्थात जब चित्र के अंदर अशुद्धि होती है तो वह अशुद्धि क्या करती है विषयों के तरफ उन्मुख करने वाली होती है अशुद्धि ही क्या है वह संसार के प्रति जब तक चित्त अशुद्ध होगा तब तक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा वह विषयों के तरफ उन्मक होगा वह संसार की तरफ उसका झुकाव होगा इसलिए प्रत्युपस्थित विषय जाला मने विषयों समूह की ओर की तरफ उपस्थित कराने वाली उसकी ओर उन्मुख कराने वाली अशुद्धि बिना तप के नष्ट नहीं हो सकता बिना तप के उसको संभेद को उसको प्राप्त संभेद को प्राप्त नहीं हो सकता वह टूट नहीं सकता वह समाप्त नहीं हो सकता एक तो ये प्रत्युपस्थित विषयजाला का और दूसरा जो हमने कहा कि उपस्थित है विषयजाल विषयों का माने जिस के कारण जिसके द्वारा विषयों का समूह उपस्थित होता है किसके तरफ मनुष्यों की तरफ मनुष्यों की ओर तो मनुष्यों के तरफ उपस्थित होता है विषयों का जाल जिसके कारण तो अशुद्धि के कारण व्यक्ति के अंदर जब अशुद्धि होती है अर्थात चित्त के अंदर जब अशुद्धि होती है तो उस अशुद्धि के कारण विषयों का समूह उपस्थित हो जाती है किसके प्रति मनुष्यों के प्रति मानवों के प्रति आत्मा के बने मनुष्यों के प्रति अर्थात मनुष्यों की ओर उपस्थित हो जाती है विषयों का समूह जिसके कारण जिसके माध्यम से माध्यम अठ इसलिए प्रत्युपस्थिति प्रत्युपस्थित या प्रत्युपस्थित विषय जालम सा प्रत्युपस्थित विषय जाला मने जिसके माध्यम से जिसके द्वारा जिसके कारण विषयों के समूह उपस्थित हो जाती है मनुष्यों की ओर मनुष्यों के प्रति विषयों का समूह उपस्थित हो जाता अशुद्धि के कारण अर्थात करने का प्राय हिंदी भाषा में सरल भाषा में कहेंगे कि विषय को उपस्थित कराने वाली अशुद्धि विषयों की ओर उन्मुख कराने वाली अशुद्धि हो गया समझ गए जी गया तब के बिना तब के बिना नहीं दूर हाँ तो ये अब इसका मैं हिंदी अर्थ कर देता हूं सरल भाषा में कि अनादि कर्म क्लेश और उससे उत्पन्न वासना से युक्त अशुद्धि और विषयों की ओर उन्मुख कराने वाली अशुद्धि बिना तप के नाम बिना तप के संभेदम न मैने अंतरेन तपह अंतरेण के तप के बिना संभेद को प्राप्त नहीं होता है अर्थात नष्ट नहीं होता है नाश को विनाश को प्राप्त नहीं होता है इसीलिए तपस उपादानम तप का उपादान किया गया है तप तो करना ही पड़ेगा अब आगे करें कि तच तप वो जो तप है अनेन इति बोल रहे बहुत बो जो तप है तप जो हमें करना है, तप का जो सेवन हमें करना है कह बोल रहे है कि चित्त की प्रसन्नता चित्त प्रसादम का मतलब क्या हुआ जी चित्त की प्रसन्न की प्रसन्नता मने चित्त की को प्रसन्नता चित्त को प्रसन्न करने वाला जो तप है वह तप अनेन साधके न इस साधक के द्वारा व्यक्ति के द्वारा जो तप कर रहा है उसके द्वारा सेवन करना चाहिए अर्थव उसको उसका उसको बने व्यक्ति को व्यक्ति को जो है साधक को जो है तप का जो पालन करना चाहिए चित्त की प्रसन्नता तक समझ गए हाँ जी तो चित्त चित का की प्रसन्नता चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कराने वाला जब हो चित्त की प्रसन्नता हाँ, चित्त की प्रसन्नता हाँ, चित्त प्रसादन तप का विशेषण बन जाएगा चित्त की प्रसन्नता होती है जिससे ऐसा कर दीजिएगा हिंदी में माने समाज के आधार चित्त के जिस तप से चित्त की प्रसन्नता होती है और प्रसाद का अर्थ मैंने क्या बताया था जी याद है प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद शुद्धि भी बताया था निर्मल भी बताया था ना जी हाँ जी उमंग तो जिस आ, उम... याद आ रहा है चित्त प्रसाद मने निर्मलता प्रसाद मने शुद्धि हाँ जी शुद्धि उमंग हाँ तो जिस से जिस तप से चित्त की शुद्धि होती है चित्त शुद्ध होता है वैसे तप को साधक के द्वारा करना चाहिए परंतु जिस तप से मन की शुद्धि नहीं होती है हम एक पैर पर खड़े हैं कोई होता है एक टांग खर्रा बाबा होता है ना जी? जी कोई एक होता है एक हाथ खड़ा करने वाला बाबा कोई तो क्या एक हाथ खड़ा करने से चित की शुद्धि हो जाएगी ना बताइए जी ना एक हाथ खड़ा करने से चित्त की शुद्धि हो जाएगी एक पैर पर खड़ा आने से चित्त की शुद्धि हो जाएगी चित्त की शुद्धि तो होगी सत्य का पालन करने से चित्त की शुद्धि होगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त की शुद्धि होगी अहिंसा का पालन करने से चित्त की शुद्धि होगी अपरिग्रह का पालन करने से तो इसको पालन करने में जो कठिनाई आता है उसको सहन करना तप है समझ गया जी हां तो यहां पर प्रसाद का मतलब निर्मलता तो चित्त की प्रसन्नता निर्मलता जिस तप के माध्यम से होता है वह उस तप को हम लोगों को करना चाहिए ऐसा ऋषि मानते हैं ऐसा मानते हैं। उस तप को मत करो कि हमने क्या किया ऐसे ऐसे भी आपने देखा होगा आपको तो क्या कर चारों तरफ आग जला दिया आपने कभी देखा है कि नहीं क्या सुना तो होगा सुना चारों तरफ टीवी में कैसे करते हैं चारों तरफ आग जला दिया और बीच में अपने आप को बिठा दिया वो क्या तपगी उससे क्या चित्त की शुद्धि होगी उससे तो आग और आग और जला देगा शरीर को हाँ वही अब यदि आप समाज में कार्य कर रहे हैं समाज में रिफॉर्मर का, का काम कर रहे हैं समाज सुधार का, का काम कर रहे हैं और समाज सुधार का, का काम करने में आपको यदि यज्ञ करने के लिए लकड़ी काटना पड़े और धूप है लकड़ी नहीं काटेंगे तो यज्ञ कैसे होगा महायज्ञ हमारे यहाँ पर जैसे हो रहा है अब हमारे यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है तो अब उसमें कितने व्यक्ति यहाँ पर मीटिंग में बोला कि भाई हम नहीं काटेंगे हम नहीं काटेंगे क्योंकि तो मेरे कमर में दर्द हो जाएगा भाई ये नहीं है ये नहीं है हमसे नहीं हो पाएगा वो तो वो तपस्या से भाग रहा है कैसे चित्ती की शुद्धि होगी एक अलग चीज है कि भाई आप यदि कंप्यूटर के जानकार हैं तो कंप्यूटर वाला भी काम कीजिए और यदि इसके लिए हो रहा है हाँ उससे यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है उस काम को छोड़कर के इस काम को कर रहे हैं तो ठीक नहीं है इसके लिए और भी कोई व्यक्ति हो सकता है परंतु यदि आप वो भी कर सकते हैं और ये भी यदि आपको करना है थोड़ा सा ही व्यक्ति है हम लोगों को ही करना है और फिर आप कह रहे हैं इस की बात कह रहे हैं कि हमें जो है कि भाई इस दिन करोगे तो ठीक है इस दिन हमें तो आ, अपने बच्चे को खिलवाने के लिए जाना है बच्चे को सौकर के लिए जाना है इस तरीके का कभी हम ठीक है सौकर में ले जाओ इसमें इस एक ऐसा व्यवस्था बना करके यदि ऐसा करे तो वो तपस्या है अब धूप है अब धूप को उस समय सहन कीजिए आपको क्योंकि हमें हवन करना है उस समय यदि करते हैं धूप को तो वो तो तपस्या है परंतु वैसे ही फालतू का धूप में खड़े हैं वो तपस्या नहीं है समझ गया जी हाँ जी एक कल मुझे बताना मैं नहीं बता पाया था कि प्रसाद कल मैं मस्तिष्क में नहीं आया पहले पढ़ाया हो पर तो तो निर्मलता है ये नहीं हम कल बता पाए थे तो सच्चा चित प्रसाद अन आस बोल रहे हैं कि साधक के द्वारा इसके द्वारा जो क्या बोल रहे हैं कि तपस्या कर रहा है उस तपस्वी व्यक्ति के द्वारा तो बोल रहे हैं कि चित्त के निर्मलता जिस तप से हो वैसे तप का सेवन करना चाहिए यह महर्षि पतंजलि जी का सिद्धांत है महर्षि जी का सिद्धांत है ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती तक का सिद्धांत और दूसरा है अबाध मानम ऐसा तप होना चाहिए जो अबाध मानम शरीर को और इंद्रियों को बाधा पहुंचाने वाला न हो अर्थात अमने नहीं बाध मानव बाधा करता हुआ बाधा करने वाला शान प्रत्यांत है यहां पर तो बाधे पठ मान पढ़ता हुआ कर्तार्थ में आया है तो ऐसे ही अबाध मान न बाधा करता हुआ तप इसके सेवन करने योग्य है अर्थात जो तप बाधा नहीं करता हो ऐसे तप को हमें करना चाहिए किसको बाधा नहीं करता हो शरीर को इंद्रियों को बाधा नहीं करता हो अर्थात बाधा नहीं करता होगा मतलब ये कल इस पर हमने विशेष चर्चा कर दिखी हमने आपको बता दिया था कि कि यहां पर यह है कि भाई जब भी हम कोई तपस्या करेंगे कुछ ना कुछ तो कष्ट होगा परंतु वो तो जो कष्ट होगा तो हमें उसमें मन में प्रसन्नता बनाए रखना है अब ऐसा नहीं कि अब तो ठंडी में इतना हम आ, ये भी नहीं कि अभी जैसे अमेरिका में है इतने घर के हीटिंग में रहे कि बाहर हम जो अपने शरीर को इतने नाजुक बना दिए कि हम बाहर ठंडी में नहीं जा सकते और ठंडी में भी अपने आपको ऐसा नहीं कि इतना यह कर दिया कि दूसरा बीमारी हो जाए Okay, लक्ष्य तो है परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य तो है ईश्वर की प्राप्ति इसीलिए हम तपस्या करें परंतु तपस्या जब हम धीरे धीरे धीरे धीरे करेंगे अपने अंदर में वह सामर्थ्य लाए अति तो ये करें कि अबाध मानम अर्थात जो तप बाधा न करने वाला हो शरीर और इंद्रियों को मैं अति जोड़ दिया। अधिक बाधा नहीं करने वाला हो कुछ तो करेगा थोड़ी प्राणायाम के लिए बैठेंगे कमर दर्द हो सकता है सीधे बैठेंगे कमर दर्द होगा एक दिन में इतना मत बैठिए परंतु तो धीरे-धीरे तपस्या करके आगे बढ़ाइए नहीं बढ़ाएंगे उस नहीं रहेंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इसलिए ये करें चित्त प्रसादन अबाध मानम अने वह जो तप है व्यक्ति के द्वारा साधक के द्वारा क्या है वह चित्त की को शुद्ध करने के लिए चित्त को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए और अबाध मानम इंद्रिया और शरीर को बाधा न पहुंचाए पहुंचाने वाला हो तो मैंने उसके लिए करना चाहिए मैंने बाधा न पहुंचाए ऐसे सबको करना चाहिए और तीसरी व्याख्या चित्त प्रसाद को कर्म मान करके चित्त की निर्मल चित्त की प्रसन्नता को बाधा न पहुंचाने प्रसाद नंबर नहीं है तो चित्त की प्रसन्नता को बाधा न करता हुआ तप अर्थात जो तप चित्त की प्रसन्नता को बाधित कर देता है वो तप नहीं वो भी अति लेना है यदि हम बैठते हैं मेडिटेशन में थोड़ी देर के लिए बैठे अब थोड़ी देर के लिए बैठे तो कमर दर्द हो रहा तो है रहा तो ये नहीं कि बस मेडिटेशन ही छोड़ना है वो ऐसा भी अर्थव तो सत्य चित्र की प्रसन्नता को बाधा न करता हुआ वह साधक के द्वारा सेवन करने योग्य है सेवन की जानी चाहिए इसी मन थे ऐसा महर्षि पतंजलि जी ऋषि महर्षिगण मानते हैं अस्वाध्याय का अर्थ बता ही दिया था स्वाध्याय प्रणवादी पवित्रा नाम जप प्रणव इत्यादि पवित्र मंत्रों का परमात्मा के जो नाम हैं, जो मंत्र इत्यादि है उनका जप और मोक्ष शास्त्राध्यनम बा इस पर भी कुछ मुझे बोलना है मोक्ष शास्त्राध्यनमोक्ष किसको कहते हैं जी आप नवा सम्राट पढ़ेंगे तो बोलते हैं मोक्ष मुक, मुक्ति किसका नाम है तो मुंसंती पृथक भवंती मने मुक्ति का मुक्ति जो कहते हैं तो बोलते हैं छूटने का नाम मुक्ति है तो किस छूटने का नाम मुक्ति है जिससे व्यक्ति छूटना चाहता है किसे छूटना चाहता है तो दुख से छूटना चाहता है तो दुख से छूटने का नाम मुक्ति है समझ गया ये हाँ जी ये नवर सम्राद जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है तो दुख से छूटने का नाम मुक्ति है तो दुख से छूटने दुख से छूटने का नाम मुक्ति जो हुआ मुक्ति का नाम मोक्ष है तो वह मुक्ति जो है दुख से जो छूटना है उस दुख से छूटने को बताने वाला कैसे दुख से छूटा जाए इसको बताने वाला जो शास्त्र है वह मुख्य शास्त्र हो गया तो वह जो है अच्छा बताइए मुझे भूख लगी है और भूख लगी है भूख से परेशान है अब हमें भोजन बनाने नहीं आता है तो क्या भूख लगने रूपी दुख से छुट जाएंगे ना उससे मुक्त हो जाएंगे नहीं होंगे ना जी ना जी तो उस समय भोजन कैसे बनाना है उसको सीखना और उसको सीख करके उसको भोजन बनाने वाला जो शास्त्र है जो पुस्तक है उसको पढ़ना उसको पढ़ करके वैसा अप्लाई करना तो वह जो है वह मोक्ष शास्त्र भी हो गया परंतु ये भौतिक मन यह हुआ कि दो तरीके के शास्त्र हो गए मोक्ष से सूचने का एक भौतिक शास्त्र भी है मोक्ष शास्त्र और पारमार्थिक जो शास्त्र है वो भी है मोक्ष शास्त्र बस ये है कि भौतिक शास्त्र को पढ़कर के संसार अविद्य मृत्यु तीर्थ अविद्यामृत मूत अविद्या के द्वारा मृत्यु से तरना है मृत्यु भी दुख है उससे छूटना मृत्यु से छूटना भी तो मुक्ति है ना जी मृत्यु बने संसार में जो कुछ भी दुख मिल रहा है तो सांसारिक दुखों से हम छूटेंगे संसार में जो कुछ भी है उससे छूटने के लिए तो हमें भौतिक विद्या को पढ़ना पड़ेगा तो वह भी मोक्षशास्त्र हो गया और आध्यात्मिक जो दुख है उससे छूटने के लिए वेद माने आध्यात्मिक विद्या को पढ़ना पड़ेगा जिसको विद्या अमृतम मसमु विद्या को पढ़ना पड़ेगा तो वह भी मोक्ष शास्त्र है हमें एकांगी एक नहीं होना चाहिए क्या है आज आजकल व्यक्ति क्या है आज बस भौतिक विद्या को पढ़ करके उसी में तीसरी कर्तव्य समझ लेता यही सब कुछ है इससे आगे कुछ नहीं है बस यही है सब कुछ ये ठीक नहीं है क्योंकि तो जब मन में डिप्रेशन होगा तो कैसे अपने आप को डील कर सकता है वो तो आध्यात्मिक विद्या से ही आएगी तो इसीलिए केवल एकांगी एक बनना की भौतिक विद्या को पढ़ना जो अविद्या जिसको वेद में कहा है उसको पढ़ना वह भी मोक्ष शास्त्र है ठीक है परंतु वह सांसारिक दुखों से छूटने के उपाय को बताएगा कैसे कंप्यूटर चलाना है जब व्यक्ति को कंप्यूटर नहीं चलाने आता तो कितनी परेशानी होती है कितने इधर उधर भागना पड़ता है मोबाइल नहीं चलाने आता तो, तो कैसे सीखना पड़ता है जब तो कहने का अभिप्राय हुआ कि भौतिक शास्त्र भी मोक्ष शास्त्र है और आध्यात्मिक शास्त्र जो है वह भी मोक्ष शास्त्र है तो यह भौतिक शास्त्रों को पढ़ना भी स्वाध्याय है और आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना भी, पढ़ना भी स्वाध्याय है भौतिक शास्त्रों को पढ़ करके हम सांसारिक व्यवहार में, में जो परेशानी आती है उससे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ करके हमारे मन में जो दुख आता है परेशानी आती है उससे छूट करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए मोक्ष शास्त्र का मत अभिप्राय दोनों समझिएगा केवल आध्यात्मिक नहीं केवल भौतिक नहीं तो क्योंकि आध्यात्मिक वाले को यदि भौतिक विद्या नहीं आती है तो क्या होता है फिर वह परेशान होता है कि नहीं होता है वह दूसरे के ऊपर डिपेंड होता नहीं होता है कि नहीं इसलिए हमारा जो वेद है वह वेद कहता है विद्या अविद्या दोनों को जानो केवल विद्या जानने की बात नहीं करता केवल अविद्या जानने की बात नहीं करता केवल भौतिकी विद्या फिजिकल नॉलेज uh, जानने की बात नहीं करता केवल स्पिरिचुअल नॉलेज की बात नहीं करता परंतु तो दोनों की समन्वय की बात करता है तो इसीलिए यह मोक्ष शास्त्र दोनों हुआ और अपेक्षाकृत वह जो है आ, क्या बोलते हैं कि जो हो गया ईश्वर प्राप्त कराने वाला जो शास्त्र हो गया वह हाँ मोक्ष शास्त्र हो गया तो दोनों लेना है समझ गए जी हां जी स्वप्रणवादी तो पवित्रों मंत्रों का जाप पवित्र भगवान के ओम का जाप सचिदा नंद सचिदा नंदरा निराकार निराकार न्यायकारी न्यायकार को ऐसा मन में भाव के साथ जप करना ये जो है स्वाध्याय है और मोक्षास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है और ईश्वर ईश्वर सर्व परम गुरु प्रधानम सभी जो भी हम क्रिया करते हैं जो भी हम क्रिया करते हैं या किसी अन्य के द्वारा हमारे ऊपर क्रिया हो गया वह सभी क्रियाओं को हमारे परिवार के ऊपर क्रिया हो गया तो उन सभी क्रियाओं को परम गुरु के प्रति अर्पण कर देना परम गुरु परमात्मा की जो न्याय है उस पर कर देना। यदि ऐसा ईश्वर प्रणिधान रास्ते में चल रहे हैं किसी ने हमें ठोकर मार दिया, मारे को नुकसान हो गया या हमें नुकसान हो गया, अब यह है उससे विचलित नहीं होना वह जिसने किया उसको दंड तो मिलेगा उसको दंड तो मिलेगा परंतु उससे अव्यवस्थित हो जाना ठीक नहीं है परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर यदि कोई दंड नहीं दिया परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उसको दंड देगा इस तरीके से मन में विचार करके और जो है हम आगे बढ़े डिप्रेशन इत्यादि से बचे तो सभी क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा है उनके ऊपर अर्थात न्याय व्यवस्था में जो है अर्पित कर देना है और तत्फल संयास और उसका जो फल है उसका संन्यास उसका त्याग त्याग करना त्याग कर। करने का मतलब क्या हुआ जी त्याग का मतलब यहां पर है कि यथा योग्य मैने यथानुसार यथा योग्य आवश्यकता से अधिक प्रयोग ना करना समझ गया ये हाँ जी त्याग का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना खाली माने जो है भूखे रह जाना ये माने निष्काम का हुआ तेना त्यक तेना तो निष्काम है ना जी जी परमात्मा के प्रति समर्पित होना और समर्पण के साथ साथ जो है उसका जो फल है उस फल का त्याग करना मैंने उस फल का उस फल की इच्छा न करना उस फल की इच्छा न करना का मतलब ये हुआ एक तो ये हुआ कि हमने जितना परिश्रम किया उससे अधिक फल की इच्छा न करना हमने किया थोड़ा सा परिश्रम और फल चाह रहे हैं अधिक और हमने किया नहीं परिश्रम फल चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि त्याग करने का मतलब ये हुआ कि आपने जितना कर्म किया है उतने ही फल की इच्छा करो ज्ञानपूर्वक उतने ही फल की चाहना करना उससे अधिक की चाहना नहीं करना एक तो ये ये है तत्फल संयास उसके फल का त्याग करना एक तो ये दूसरा ये है कि हम कर्म कर रहे हैं हमें यदि उसमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें देखना है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में अव्यवस्थाएं हो गई है कर्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है जिसके कारण वह फल नहीं प्राप्त हुआ है तो इसीलिए वह परमात्मा की व्यवस्था के ऊपर छोड़ देना और फिर देखना की कहाँ पर क्या कमी हो गई है तो वह एक करके एक कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही तो उसकी चाह क्यों रखनी उस संज्ञा की अपेक्षा ही क्यों करनी समझ गए जी? हाँ जी। तो ये निष्काम भाव तो ये निष्काम जो भाव है परमात्मा के प्रति समर्पण और उस क्रियाओं का जो फल है उस फल का त्याग अर्थात उसका जो क्रिया किया जितना उससे अधिक फल को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको त्यागना ये ईश्वर प्रधान समझ गया हाँ जी तो मुझे ये बताना था इसीलिए मैंने किया तो चलिए एक परिपाटी चलिए अच्छे तरीके से हमने चला ही दिया तो कल मैं खुद मैं संतुष्ट नहीं हो पाया था आपको पढ़ाते हुए मैंने नहीं, पढ़ा नहीं, दिया सरदार तो दिया पर तो सरदार पढ़ाने से काम नहीं चलता है ना जी नहीं नहीं ये सा... तो आप बहुत गहराई में जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से मुझे बहुत प्रसन्नता है उसमें तो वो जो है न कल मैं ऊपर ऊपर पढ़ाया था खुद में नहीं मैंने होते हुए भी संतुष्ट में खुद नहीं था तो इसलिए फिर मैंने आज सुबह से ही लगा हुआ हूँ और फिर जो है मैंने वो तो किया चलिए फिर जो है अब अगले सप्ताह आगे दूसरे सूत्र से करेंगे मंत्र पाठ करते हैं आचार्य जी आपसे एक बात कहनी है कि अगले बुधवार को हमारे घर असम हमारे घर में जो हमारा किचन है उसमें टाइलें वगैरह लग रही हैं तो मंगल बुध दोनों लगेंगी तो उसमें मैं व्यस्त रहूंगा तो बुधवार को नहीं होगा मगर वीरवार और शुक्रवार का ठीक है अगले सप्ताह ठीक है जी ठीक है जी तो बुधवार का नहीं हो पाएगा ठीक है ठीक है ठीक और ये जो है ना वीरवार को हाँ जी वीरवार को इ, इसी समय रखेंगे क्योंकि तो वीरवार हाँ को कोई आ रहा है कि ये कोई ओ, तो मेरे, मस, मेरे ही गलती है क्योंकि तो गलती भी है और क्या करें उसके पास दूसरे समय ही नहीं था तो ग्यारह बजे उसको हमने बुलाया है ठीक है अच्छा जी तो जो है मेरी क्लाइंट है उसको उन्होंने बुलाया हुआ है उसको मैंने जो है आपको बताया कि ट्रेसा हार्वर्ड का वीडियो देखिए बताया था ना आपको आँजी, आँजी, आँजी, तो आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता पाव में जो थी उसकी हाँ नहीं पाव में नहीं हाथ में पाओ वाला पाँव वाला भेजा था हाथ वाला नहीं भेजा था अच्छा हाथ वाला भी भेज दूंगा आपको हाथ वाला भी भेज दूंगा तो वो ट्रेसा हारवर्ड का वो तो यूट्यूब पर ही है यूट्यूब पर आप ट्रेसा हार्वर्ड करके आप देख सकते हैं तो कोशिश की वो हुआ नहीं उसका तो अच्छा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अच्छा। मैं लिंक भेज दूंगा तो वो आ रही है ठीक है अच्छा तो तो मैं वही जो है हम डेढ़ बजे से शुरू करेंगे ठीक है अच्छा ग्यारह तो बजे आएगी तो ग्यारह से लेकर के बारह एक बजे तक तो तो हम देखते है क्या अच्छा। आ रही है वो मुझे नहीं पता देना होगा तो डेढ़ उसको भी एक डेढ़ घंटा दो घंटा ज्यादा समय नहीं दे सकता तो उसके बाद हम डेढ़ बजे करेंगे ठीक है जी बिल्कुल कोई बात और फिर जो है शुक्रवार को वही बारह बजे अच्छा ठीक है जी तो मंत्र पाठ तो हो गया हाँ जी चलिए नहीं मैं ये हाँ। कहना चाहता था हाँ। तो कि अगले बुधवार को मैं व्यस्त रहूंगा उसमें लेकिन मेरी पत्नी किचन हमारी पुराना हो गया पैंतीस तीस चालीस साल तो बदलना था उसमें कुछ उसकी टाइलें वगैरह सब कुछ तो उसकी रंग हो जाएगा बुधवार मंगलवार बुध मंगल दोनों का है ठीक है ठीक और आज मैं कभी भी बीच में हम फोन यदि कर सकते हैं आपकी व्यस्तता नहीं होगी तो मैं आपका थोड़ा समय ले लूंगा ठीक है अच्छा मैं खुद कर लूंगा आपको फोन अच्छा ठीक है जी ओम नमस्कार अच्छा जी नमस्कार